युवकों के प्रति भारत अब भी जीवित है हे भाइयों हमारी जाति उन्नति का यही मार्ग है कि हम लोगों ने अपने पुरखों से उत्तराधिकार स्वरूप जो अमूल्य संपत्ति पाई है उसे प्राण प्राणपण से सुरक्षित रखना ही हमारा प्रथम और प्रधान कर्तव्य समझें आपने क्या ऐसे देश का नाम सुना है जिसके बड़े बड़े राजा अपने को प्राचीन राजाओं अथवा पुरातन दुर्ग निवासी पथिकों का सर्वस्व लूट लेने वाले डाकू बैरनों के वंशधर न बताकर अरण्यवासी अर्धनग्न तपस्वियों की संतान कहने में ही अधिक गौरव समझते हैं यदि आपने न सुना हो तो सुनिए हमारी मातृभूमि वह देश है दूसरे देशों में बड़े बड़े धर्माचार्य अपने को किसी राजा का वंशधर कहने की बड़ी चेष्टा करते हैं और भारतवर्ष में बड़े बड़े राजा अपने को किसी प्राचीन ऋषि की संतान प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं इसी से मैं कहता हूं कि आप लोग आध्यात्मिक विश्वास कीजिए या न कीजिए आप यदि आप राष्ट्रीय जीवन को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए सचेष्ट होना होगा एक हाथ से धर्म को मजबूती से पकड़कर कर दूसरे हाथ को बढ़ा अन्य जातियों से जो कुछ सीखना हो सीख लीजिए किंतु स्मरण रखिएगा कि जो कुछ आप सीखें उसको मूल आदर्श का अनुगामी ही रखना होगा तभी अपूर्व महिमा से मंडित भावी भारत का निर्माण होगा मेरा दृढ़ विश्वास है कि शीघ्र ही वह शुभ दिन आ रहा है और भारतवर्ष किसी भी काल में जिस श्रेष्ठता का अधिकारी नहीं था शीघ्र ही उस श्रेष्ठता का अधिकारी होगा प्राचीन ऋषियों की अपेक्षा श्रेष्ठतर ऋषियों का आविर्भाव होगा और आपके पूर्वज अपने वंशधरों की इस अभूतपूर्व उन्नति से बड़े संतुष्ट होंगे इतना ही नहीं मैं निश्चित रूप से कहता हूँ वे परलोक में अपने अपने स्थानों से अपने वंशजों को इस प्रकार महिमान्वित और महत्वशाली देखकर अपने को महान गौरवान्वित समझेंगे हे भाइयों हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा अब सोने का समय नहीं है हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है भारत माता तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है वह केवल सो रही थी उसे जगाइए और पहले की अपेक्षा और भी गौरवमंडित और शक्तिशाली बनाकर भक्तिभाव से उसे उनके चिरंतर सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दीजिए ईश्वरी तत्व का ऐसा पूर्ण विकास हमारी मातृभूमि के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं हुआ था क्योंकि ईश्वर विषयक इस भाव का अन्यत्र कभी भी अस्तित्व नहीं था शायद आप लोगों को मेरी इस बात पर आश्चर्य होता हो किंतु किसी दूसरे शास्त्र से हमारे ईश्वरत्व के समान भाव जरा दिखाए तो सही अन्य जातियों के एक एक जाति ईश्वर या देवता थे जैसे अहदियों के भी ईश्वर अरब वालों के ईश्वर इत्यादि और ये ईश्वर दूसरी जातियों के ईश्वर के साथ लड़ाई झगड़ा किया करते थे किंतु यह तत्व की ईश्वर कल्याणकारी और परम दयालु है हमारा पिता माता मित्र प्राणों के प्राण और आत्मा के भी अंतरात्मा है केवल भारत ही जानता रहा है अंत में जो शैवों के लिए शिव वैष्णवों के लिए विष्णु कर्मियों के लिए कर्म बौद्धों के लिए बुद्ध जैनों के लिए जिन ईसाइयों और यहूदियों के लिए जिहोआ मुसलमान के लिए अल्लाह और वेदांतियों के लिए ब्रह्म है जो सब धर्मों सब संप्रदायों के प्रभु हैं जिनकी संपूर्ण महिमा केवल भारत ही जानता था वे सर्वव्यापी दयामय प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद दे हमारी सहायता करे हमें शक्ति दे जिससे हम अपने उद्देश्य को कार्य रूप में परिणित कर सकें हम लोगों ने जिसका श्रवण किया वह खाए हुए अन्न के समान हमारी पुष्टि करे उसके द्वारा हम लोगों में इस प्रकार का विर्य उत्पन्न हो कि हम दूसरों की सहायता कर सकें हम आचार्य और शिष्य कभी भी आपस में विद्वेष न करें ओम सहनावतु सहनौभुन सहवीर्यम करवावहई तेजस्वी नवधि समस्तु माँ विद्वेषावई ओम शांति शांति शांति हरी ओम